दूसरा प्रश्न भगवान हमें किसी से प्रेम है या मोह है यह कैसे जाना जा सकता है दीपिका प्रेम हो तो प्रश्न उठेगा ही नहीं प्रश्न उठता है तो मोह ही होगा जैसे कोई पूछे कि प्रकाश है या अंधेरा है हम कैसे जानें? अगर तुम्हारे पास आंखें हैं तो यह प्रश्न उठेगा ही नहीं और अगर तुम्हारे पास आंखें नहीं है तो ही यह प्रश्न उठ सकता है अंधा ही पूछ सकता है कि प्रकाश है या अंधेरा दिन है या रात अंधे को पूछना ही पड़ेगा अंधे के पास अपनी आंख नहीं उसे दूसरों की आंखों पर निर्भर रहना पड़ता है प्रेम तो हृदय की आंख है प्रेम तो हृदय का खुल जाना है कमल की भांति प्रेम का फूल खिलेगा और तुम्हें पता ना चलेगा यह असंभव ऐसा कभी हुआ ही नहीं ऐसा नियम नहीं है जीवन का जब प्रेम का फूल खिलता है तो पता चलता ही चलता है छिपाना भी चाहो तो नहीं छिपता तुम्ही को पता नहीं चलेगा औरों को भी जिनको प्रेम की थोड़ी सी भी झलक मिली उनको भी पता चल जाएगा क्योंकि उनको भी गंध लग जाएगी उन तक भी तुम्हारी किरणें पहुंचने लगेंगी जिन्हें प्रेम को जाना है वो भी तुम्हें देख के पहचान लेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में भी प्रेम जगा है ज्योति जगी नूतन का आविर्भाव हुआ है प्रेम क्रांति है प्रेम मृत्यु है अहंकार की इससे बड़ी कोई क्रांति होती ही नहीं क्योंकि जहां अहंकार मरा वहां परमात्मा आया अहंकार ने जगह खाली की कि परमात्मा के आने के लिए अवकाश बना प्रेम है प्रार्थना प्रेम है परमात्मा लेकिन प्रश्न उठता है प्रश्न इसलिए उठता है कि जिसे हम जी रहे हैं वह प्रेम नहीं है मोह मोह अंधा है प्रेम के पास आंख होती जो लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है गलत कहते है। प्रेम ही बस अंधा नहीं होता और सब अंधा होता है लेकिन उनका कहना भी ठीक है वह जब प्रेम कहते हैं तो उनका मतलब मोह से होता है क्योंकि उनका अनुभव भी मोह का है प्रेम का अनुभव नहीं वे मोह के लिए अंधा कहना चाहते हैं प्रेम को अंधा कह रहे हैं तुम्हारे शब्द कोशों में प्रेम और मोह में कोई भेद नहीं तुम्हारे जीवन के कोष में भी कोई भेद नहीं बस तुम्हारी हालत अंधे जैसी है तुम चाहो भी तो भेद कैसे करोगे प्रकाश में और अंधकार में एक अंधा आदमी रात विदा हो रहा है एक मित्र के घर से मित्र ने दया करके कहा कि रात अंधेरी है अमावस की रात है तुम हाथ में लालटेन लेते जाओ वो अंधा आदमी हंसने लगा उसने कहा मैं लालटेन का क्या करूंगा मैं तो अंधा हूं मुझे तो दिन में भी रात ही पूर्णिमा हो तो भी अमावस है मुझे तो पूर्णिमा और अमावस में कोई भेद दिखाई पड़ता नहीं मुझे तो दिन और रात में भी भेद नहीं दिखाई पड़ता लालटेन का मैं क्या करूंगा लालटेन क्या मेरे काम आएगी लेकिन मित्र भी तार्किक था उसने कहा कि यह तो मैं भी समझता हूं कि तुम अंधे हो तुम्हारे हाथ में लालटेन तुम्हारे किसी काम की नहीं लेकिन दूसरे तो तुम्हें देख लेंगे अंधेरे में कि तुम आ रहे हो तो कोई दूसरा तुमसे अंधेरे में ना टकरा जाए इतना ही बचाव हो जाए तो क्या कम ये तर्क सही मालूम पड़ा उचित मालूम पड़ा अंधा हो गया लेकिन लालटन चला था सो ही कदम गया होगा कि एक आदमी आके टकरा गया अंधा तो बड़ा हैरान हुआ उसकी लालटन भी गिर गई वो फूट गई वो खुद भी गिर पड़ा और उसने कहा कि भाई क्या है क्या तुम भी अंधे हो इस गांव में तो मैं अकेला ही अंधा हूं तुम क्या परदेश से आ गए कोई और वह आदमी हंसने लगा उसने कहा कि मैं अंधा नहीं हूं लेकिन तुम्हारी लालटन बुझ गई तुम बुझी लालटन लिए चल रहे हो अंधे आदमी को पता भी कैसे चले कि लालटन जली है कि बुझी उसको लालटन पकड़ा दी तो चल पड़ा ऐसे ही तुम सिद्धांतों को पकड़े हुए हो वो बुझी हुई लालटने कृष्ण के हाथ में जिस गीता में ज्योति थी तुम्हारे हाथ में उसी गीता में कोई ज्योति नहीं तुम्हारे हाथ उसकी ज्योति को बुझा देने के लिए पर्याप्त तुम काफी हो तुम्हारे हाथ में और गीता में ज्योति रह जाए यह असंभव तुम्हारे हाथ में तो जो पड़ेगा तुम्हारा रंग ले लेगा कुरान पड़ेगी तो लड़खड़ा जाएगी बाइबल तुम्हारे हाथ में पड़ेगी अंधी हो जाएगी वेद तुम्हारे हाथ में पड़ेंगे मूर्छित हो जाएंगे तुम गजब के हो तुम्हें सिद्धांत और शास्त्र नहीं बदल पाएंगे तुम सिद्धांत और शास्त्रों को बदल दोगे तुम्हारे साथ तुम्हारे शास्त्र भी लड़खड़ा रहे हैं, जगह जगह नालियों में पड़े तुम्हारे साथ तुम जहां हो वहीं तुम्हारे शास्त्र भी होंगे एक आदमी रात खूब पी लिया होशियार आदमी था दार्शनिक था बड़ा विचारक था तो घर से सोच के आया था कि जब ज्यादा पी लूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में रास्ता भटक जाऊं कि दिखाई ना पड़े तो घर से ही लालटेन लेके गया था जब डट के पी ली उठाई अपनी लालटेन और चल पड़ा गिरा एक नाली में टकराया एक भैंस से उठा के अपनी लालटेन देखी कि बात क्या है, है तो लालटेन किसी तरह संभला फिर उठा फिर एक दीवार से टकराया कई जगह गिरा घुटने तोड़ लिए सुबह उसे उठा के लोगों ने घर पहुंचाया बेहोश पड़ा था और दोपहर को शराब घर का मालिक आया और कहा कि महाराज आप रात को मेरे तोते का पिंजरा उठा लाए यह आपकी लालटन वापिस लो और मेरा तोता मुझे वापिस करो तब उसने गौर से देखा खोजबीन की तो पता चला कि हाँ मगर तोता तो मर चुका था इतना टकराया भैंसें दीवालें बेचारा तोता कैसे बचता उसने कहा भैया पिंजरा ले जाओ तोता तो चल बसा मगर तोते के पिंजरे को वो लालटेन समझता रहा तुम जब तक प्रेम को जानो ना तभी तक ऐसा सवाल उठ सकता है दीपिका ये पूछना कि हमें किसी से प्रेम है या मोह है ये कैसे जाना जा सकता प्रश्न ही बताता है कि मोह प्रेम तो नहीं प्रेम हो तो तत्ण जाना जाता है कुछ लक्षण इतने स्पष्ट होते हैं जैसे जब किसी से मोह होता है तो हम उस पर निर्भर हो जाते उसके बिना सुख नहीं मिलता अकेलापन खलता है काटता है दुभर होता है लेकिन जब हमें किसी से प्रेम होता है तो हम उस पर निर्भर नहीं होते हमारी स्वतंत्रता अखंडित रहती हम अकेलेपन में भी उतने ही आनंदित होते जितने साथ हमारे आनंद में कोई भेद नहीं पड़ता सच तो यह है कि मोह व्यक्तियों से होता है मोह एक संबंध है और प्रेम एक स्थिति संबंध नहीं प्रेम व्यक्तियों से नहीं होता प्रेम की एक भावदशा होती जैसे दिया जले तो जो भी दिए के पास से निकलेगा उस पर रोशनी पड़ेगी वो कुछ देख देख के रोशनी नहीं डालता कि ये अपना आदमी जरा ज्यादा रोशनी कि यह अपना चमचा है जरा ज्यादा ये तो पराया है मरने दो जाने दो अंधेरे में रोशनी जलती तो सब पे पड़ती फूल खिलता है सुगंध सबको मिलती कोई मित्र नहीं कोई शत्रु नहीं प्रेम एक अवस्था है संबंध नहीं मोह एक संबंध प्रेम तो बड़ी अद्भुत बात है जब तुम्हारे भीतर प्रेम होता है तो तुम्हारे चारों तरफ प्रेम की वर्षा होती जिसको लूटना हो लूट ले जिसको पीना हो पी ले जो पास आ जाए उसकी ही झोली भरेगी जो पास आ जाए उसकी ही प्याली भर जाएगी फिर ना कोई पात्र देखा जाता ना अपात्र फिर ना कोई अपना है ना कोई पराया प्रेम तुम्हारी आत्मा का जागृत रूप है और मोह तुम्हारी आत्मा की सोई हुई अवस्था है मोह में तुम अपने से दुखी हो इसलिए सोचते हो कि दूसरे के साथ रह के शायद सुख मिल जाए खुद तुम सुखी नहीं हो अकेले में सिवाय नरक के और कुछ भी नहीं इसलिए दूसरे की तलाश करते हो और बड़ा मजा यह है कि दूसरा भी तुम्हारी तलाश इसलिए कर रहा है कि वो भी अकेले में दुखी अब दो गलतियां मिलके कहीं एक ठीक होता है दो गलतियां मिलकर दो गलतियां हो जाती दो ही नहीं दुग्नी ही नहीं गुणनफल हो जाता है तुम भी भिकमंगे दूसरा भी भिकमंगा वो इस आशा में कि तुमसे मिलेगा आनंद तुम इस आशा में को उससे मिलेगा आनंद दोनों एक दूसरे को आशा दे रहे हो दोनों लगाए अपने अपने कांटे में आटा बैठे हो दोनों फसोगे और जल्दी ही पाओगे कि कांटा निकला आटा था नहीं आटा ऊपर ऊपर था वो तो कांटे को छिपाने के लिए था और जब कांटा छिट जाएगा तब बड़ी देर हो गई तब भाग निकलना मुश्किल हो गया पहले अकेले दुखी थे अब दो जन मिलके इकट्ठे दुखी हो गए और स्वभाव था जब दो जन इकट्ठे मिलके दुखी होंगे तो ज्यादा दुखी होंगे क्योंकि दोनों की कुशलता मिल जाएगी दोनों का गणित मिल जाएगा दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे और दोनों एक दूसरे से बदला लेंगे मुला नसरुद्दीन की पत्नी मरी तो जब उसकी ताबूत को उतारा जा रहा था घर से तो जीने पे ताबूत जीना सकरा था ताबूत जरा टकरा गया ताबूत को धक्का लगा धक्कन खुल गया ताबूत का और पत्नी उठ के बैठ गई वो अभी मरी नहीं थी शायद बेहोश हो गई होगी कोमा में हो गई होगी वो तीन साल और जिंदा रही फिर मरी फिर सच में ही मरी फिर ताबूत में रखी गई और जब लोग उतारने लगे जीने से तो मुल्ला ने कहा भाईओ जरा संभाल के जरा जीने का ख्याल रखना क्योंकि हमको भी जीने दो तुम्हारी जली जरा सी भूल के लिए तीन साल जो हमने भोगा है पहले लोग अकेले दुखी है फिर दोहरे दुखी हो जाते मोह दुख लाता है मोह तुम्हारी पीड़ा को सघन करता है हां शुरू शुरू में जब तक आटा थोड़ा सा रहता है ज्यादा देर नहीं रहता कितनी देर रहेगा सच्चाई तो कांटे की है जो भीतर छिपा है जब प्रेमी एक दूसरे से मिलते हैं शुरू शुरू में तो क्या बातें करते हैं क्या कविताएं क्या रोमांस चांद तारे तोड़ लाऊंगा तुम्हारे लिए प्रेमी कहता एक प्रेमी अपनी प्रेसी से कह रहा था हिमालय लांग जाऊंगा तेरे दी अरे आग बरसती हो तो भी आ जाऊंगा तुझे बिना देखे एक क्षण नहीं रह सकता जब विदा होने लगे तो प्रेसी ने कहा कि कल सांझ आ रहे हो ना उसने कहा कि निर्भर करता है अगर पानी ना गिरा पहाड़ लांगना और आग की बरसा में आ जाना वो सब बातें हैं प्यारी बात अच्छी लगती सुनने में कहने में लोग प्रफुल्लित होते हैं एक दूसरे से इस तरह की बातें कहते हैं मगर जल्दी ही इन बातों का रंग उड़ जाता है असलियतें जाहिर हो जाती लोग रंग रोगन लगा के मिलते मुखौटे ओढ़ के मिलते फिर जल्दी ही मुखोटे उतर जाते फिर असलियत दिखाई पड़नी शुरू होती है कि दोनों तरफ दुखी जन है दोनों तरफ अंधकार है दोनों तरफ भिकमंगे और बड़ी मुश्किल हो गई अब छूटे कैसे छूट के भी जाएं तो कहां जाएं? क्योंकि और तरफ भी सब तरफ भिकमंगे ही मोह सिर्फ एक धोखा है थोड़ी देर को खा सकते हो प्यारा भ्रम थोड़ी देर भरमा सकते हो मगर जल्दी ही दुख पाओगे और जल्दी ही भ्रम टूटेगा बुझ गई न जो बन एक आह अधरों पर ऐसी तो कोई चाह नहीं जीवन में मेरे पैरों को मिली थकन की सीमा मेरे मस्तक को गुरुता की नादानी दिल में घिर आया करता एक धुआं सा आंखों में घिर आता है अक्सर पानी अनजानी दुनिया का अनजाना क्रम है अनजाना सा ही सकल ज्ञान और भ्रम है अनजान दिशा का मैं अनजाना पंथी केवल असफलता है जानी पहचानी खो गई न हो जो अंधकार में सहसा ऐसी तो कोई राह नहीं जीवन में उल्लास तरंगों से जो अधर विचुबित वे लिए हुए हैं चुभती जलन त्रसा की आंसू में उमड़ा जो अभाव का सागर उनमें ही लहरे हैं छवि की सुषमा की मेरे पीछे अगणित खंडर के क्रंदन मेरे आगे बस धुंधला सा सुनापन, यह राग रंग यह चहल पहल सब कुछ है पर अपने अंदर में कितना एकाकी पल भर का जो अवलंब मुझे दे सकती ऐसी तो कोई था है नहीं जीवन में जिसको देखा वह खोया अपने पन में जिसको पाया वह बेसुद यहाँ जलन में पागल सा मैंने अलख जगाया दर जिससे पूछा है वही एक उलझन में प्रत्येक मौन में कुछ घुटता सा भय में कुछ कांपता हुआ संशय है कितने निश्वासों से बोझिल है धरती हैं डूब चुके कितने उच्छ्वास गगन में विचलित कर सकती जो कि नियत के क्रम को ऐसी तो कोई आह नहीं जीवन में बुझ न गई जो बन एक आह अधरों पर ऐसी तो कोई चाह नहीं जीवन जरा अपने जीवन को देखो दीपिका जरा सजग होकर साक्षी होकर अपने जीवन की जांच परख करो यहां दुख के अतिरिक्त और क्या पाया है जिन जिन से आशा की थी सुख की उन उन से दुख पाया है जिनसे जितनी आशा की थी सुख की उनसे उतना ज्यादा दुख पाया है इतनी बड़ी अपेक्षा थी उतना ही बड़ा नरक निर्मित हुआ है मोह नरक निर्माण की कला है मोह नरक और प्रेम स्वर्ग लेकिन दीपिका तेरे प्रश्न को भी मैं समझता हूं क्योंकि लोग तो मोह को ही प्रेम कहे चले जाते हैं। मैं भी जब प्रेम की बात करता हूं तो मैं प्रेम की बात करता हूं तुम मोह की ही बात समझते हो तुम तो वही समझ सकते हो जिससे तुम परिचित हो वही तुम्हारी भाषा है मैं कहता हूं प्रेम करो तुम सुनते हो मोह करो तुम सोचते हो मैं तुम्हारे मोह का समर्थन कर रहा हूं तुम्हारे मोह के लिए मुझसे बड़ा दुश्मन खोजना मुश्किल है लेकिन मैं प्रेम का निश्चित ही समर्थक हूं इस प्रेम और मोह के भेद को तुम भी नहीं कर पाते हो तुम्हारे तथाकथित कथित महात्मागण भी नहीं कर पाते उनको जब भी मोह को गाली देनी होती वो प्रेम को गाली देते तुमको जब मोह की प्रशंसा करनी होती है तुम प्रेम शब्द का उपयोग करने लगते हो दोनों की भ्रांति एक ही है तुम्हारे महात्मा मोह से इतने डर गए हैं कि प्रेम से घबरा गए वो भाग खड़े हुए उन्होंने प्रेम के जगत से सारे संबंध तोड़ लिए मगर ध्यान रहे उनके जीवन में निराशा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो भी नहीं सकता उनका परमात्मा से जोड़ने वाला जो सेतु था वो भी टूट गया प्रेम के अतिरिक्त तुम परमात्मा से जुड़ भी ना सकोगे और कोई उपाय नहीं प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू जितना ध्यानी बनोगे उतने प्रेमी हो जाओगे और जितने प्रेमी बनोगे उतने ध्यानी हो जाओगे ध्यान अर्थात जागरण और प्रेम अर्थात उस जागरण से तुम्हारे भीतर जो आनंद उल्लास होगा उसे बांटना बुद्ध ने कहा है जो ध्यान को उपलब्ध होता है जो ध्यान की प्रज्ञा को उपलब्ध होता है उससे करुणा प्रेम की धाराएं बहने लगती बहेंगी भीतर ध्यान होगा तो बाहर तुम्हारे जीवन में प्रेम की तरंगें उठेंगी लेकिन जिसने मोह के डर से प्रेम से ही दुश्मनी कर ली उसके जीवन में तो सिवाय अंधकार के रिक्तता के और कुछ भी नहीं होगा इसलिए तुम्हारे महात्माओं के जीवन बिल्कुल खाली हैं थोते तुमसे भी ज्यादा थोते तुम्हारी जिंदगी में कुछ तो है कम से कम दुख तो है दुख है तो सुख भी कभी हो सकता है नरक तो है नरक है तो कभी कभी स्वर्ग की भी संभावना है सीढ़ी लगा लेंगे लेकिन तुम्हारे महात्मा बिल्कुल रिक्त थे उनके भीतर कुछ भी नहीं तुमसे गालियां उठतीं घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जिन शब्दों से गालियां बनती हैं उन्हीं शब्दों से गीत बन जाते तुम्हारे महात्माओं से गालियां नहीं उठती मगर गीत भी नहीं उठते तुम्हारे महात्मा बिल्कुल खाली हो गए शून्य के अर्थों में नहीं रिक्तता के अर्थों में शून्य तो बड़ी अद्भुत घटना है वह तो केवल समाधिस्त को उपलब्ध होती है रिक्तता तो कोई भी कर ले सकता है तुम्हारे महात्मा शांत नहीं है मरघट का सन्नाटा शांति नहीं ऐसी शांति चाहिए जो नाचती हो गाती हो गुनगुनाती हो ऐसी शांति चाहिए जहां फूल खिलते हों पक्षी गीत गाते हों मोर नाचते हों कोयल पुकारती हो पपीहा पी कहां की टेर देता हो ऐसी शांति चाहिए मरघट की शांति तुम्हारे महात्मा मरघट की शांति से भरे हुए मुर्दा है वह शांति जैसे लाश पड़ी हो तो शांत हो जाती मगर उसको तुम शांत थोड़ी कहते हो कि देखो महात्मा जी कैसे शांत लेटे हुए अभी अभी तक संसारी थे अब महात्मा हो गए अभी ये तक बोलते थे चलते थे अभी तक उलझे थे संसार के माया मोह में अब देखो कैसे शांत पड़े बिल्कुल निर्लिप्त नहीं लाश को तुम महात्मा नहीं कहते लेकिन तुम जिनको महात्मा कह रहे हो वो करीब करीब लाशे और भ्रांति कहां से पैदा हो रही प्रेम और मोह के बीच भेद नहीं किया जा सक रहा है महात्मा मोह के डर से प्रेम से भी भाग जाते उनको डर लगता है कि जहां प्रेम होगा वहां कहीं मोह ना हो जाए और तुम प्रेम की आकांक्षा में मोह में पड़ जाते हो दोनों ही एक सी भूल कर रहे हो मैं चाहता हूं दीपिका तुम इस भेद को स्पष्ट समझ लो मोह वह है जो दुख लाए बंधन लाए पर अवलंबन लाए मोह वह है जो तुम्हें दूसरे पर निर्भर कर दे तुम्हारा सुख जब दूसरे में हो तुम मोह और तुम्हारा आनंद जब अपने भीतर हो और आनंद को बांटने की गहन अभिपसा उठे तो प्रेम मोह संबंध है प्रेम तुम्हारी सहज स्वाभाविक अवस्था है